अध्याय एक अपने पापों से पश्चाताप करो परमात्मा पुत्र मुक्तिदाता यीशु के बारे में शुभ संदेश की यहां से शुरुआत होती है यह उसी तरह से शुरू हुआ जैसा कि परमात्मा के प्रवक्ता यशाया की पुस्तक में लिखा गया है ध्यान दो मैं तुम्हारे लिए अपना दूत भेज रहा हूं वह तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेगा वह सुनसान बंजर जगह में पुकारेगा प्रभु के आने के लिए रास्ते को तैयार करो और हर बाधा को दूर करो समर्पण स्नान दाता योहन सुनसान जगह में आए और जब लोग उनसे मिलने आने लगे तो योहन ने लोगों से ये कहा अपने बुरे कर्मों से पश्चताप का समर्पण स्नान लो तब परमात्मा तुम्हारे बुरे कर्मों के खाते को मिटा देंगे यहूदिया प्रदेश के सब लोग और यरूशलेम शहर के सारे निवासी योहन के पास आए और अपने पापों को सबके सामने स्वीकार कर यर्दन नदी में उनसे समर्पण स्नान लेने लगे योहन ऊंट के रोए के कपड़े पहनते और कमर में चमड़े का बेल्ट बांधते थे टिड्डिया और शहद उनका भोजन था योहन ने यह घोषित किया मुझसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति मेरे बाद आ रहे हैं मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनके जूतों के फीते भी खोल सकूं मैंने तुम्हें पानी से समर्पण स्नान दिया है परंतु वह तुम्हें परमात्मा की पवित्र आत्मा से स्नान देंगे परमात्मा पुत्र का जंगली जानवरों के बीच वास उन दिनों प्रभु यीशु ने गलीर प्रदेश के नासरत नगर से आकर योहन से यरदन नदी में समर्पण स्नान लिया प्रभु यीशु पानी से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्होंने आकाश और और परम स्वर्ग को खुलते और परमात्मा की पवित्र आत्मा को सफेद कबूतर के समान उन पर आते देखा तब परम स्वर्ग से परमात्मा की यह आवाज सुनाई दी तुम मेरे प्रिय पुत्र हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूं इस घटना के बाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को तुरंत सुनसान बंजर जगह में ले गया वहां शैतान चालीस दिन तक उन्हें अलग अलग तरीकों से परखता रहा प्रभु यीशु जंगली जानवरों के साथ रहे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे गुरु की अपने प्रथम शिष्यों को चुनौती योहन के गिरफ्तार होने के बाद प्रभु यशु गलील प्रदेश में आए और परमात्मा का शुभ संदेश सुनाने लगे उनका कहना था समय पूरा हो चुका है परमात्मा का साम्राज्य नजदीक आ गया है अपने बुरे कर्मों से पश्चाताप करो और शुभ संदेश पर विश्वास करो प्रभु यीशु गलील की झील के किनारे टहल रहे थे वहां उन्होंने शिमौन पतरस और उसके भाई इंद्रियास को मछली पकड़ने के लिए झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुआरे थे गुरु येशु ने उनसे कहा आओ मेरे शिष्य बनो तुम्हारा काम मछली पकड़ना रहा है लेकिन अब मैं तुम्हें लोगों को परमात्मा की शरण में लाना सिखाऊंगा वे दोनों तुरंत ही अपने जालों को छोड़कर उनके साथ चल पड़े कुछ आगे बढ़ने पर गुरु येशु ने जब के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा वे में जाल को ठीक कर रहे थे गुरु येशु ने उन्हें तुरंत अपने अपने पास बुलाया। वे दोनों भाई अपने पिता जब दिया को मजदूरों के के साथ नाव कर, के साथ नावों में छोड़कर गुरु शिष्य बनकर उनके चल पड़े प्रभु ये ने एक आदमी को अशुद्ध आत्मा से मुक्त किया तब प्रभु येशु और उनके शिष्य कफरनहूम शहर में आए और प्रभु ये आराम दिवस के मौके पर यहूदी सत्संग भवन में जाकर उपदेश देने लगे लोग उनकी शिक्षा पर हैरान हुए क्योंकि उनकी शिक्षाएं धर्मगुरुओं की शिक्षाओं के समान नहीं थीं। तब यीशु की शिक्षाएं शक्ति और अधिकार से भरी थीं। उसी समय एक आदमी जिसमें अशुद्ध आत्मा थी यहूदी सत्संग भवन में आकर चिल्ला उठा हे नासरत निवासी येशु आपका और हमारा क्या लेना देना क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, परमात्मा के पवित्र इंसान हैं प्रभु येसु ने अशुद्ध आत्मा को डांट कर कहा चुप रह और इस मनुष्य में से निकल जा अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य को मरोड़ते हुए और चिल्लाते हुए उसमें से निकल गई इस पर सब लोग हैरान रह गए और आपस में कहने लगे यह कौन है यह अधिकार के साथ शिक्षा देते हैं और अशुद्ध आत्माओं को निकल जाने की आज्ञा देते हैं और वे उनकी आज्ञा मान लेती हैं। प्रभु यीशु का नाम जल्दी ही गलील प्रदेश में सब जगह फैल गया बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से जकड़े लोगों को ठीक करना गुरु यीशु और उनके शिष्य यहूदी सत्संग भवन से निकलकर सीधे शिमोन और अंद्रियास के घर गए और योहन उनके साथ थे वहां की सास बुखार में में पड़ी थी। जो लोग वहां थे, उन्होंने बिना देर किए बीमार महिला के बारे में प्रभु यीशु को बताया प्रभु यीशु आए और शिमौन की सास का हाथ पकड़कर उसे उठाया उसका बुखार उतर गया और वह सब की सेवा करने लगी शाम के समय सूरज डूबने पर लोग सब बीमारों और अशुद्ध आत्मा से जकड़े लोगों को प्रभु यीशु के पास लाने लगे सारा नगर घर के दरवाजे पर इकट्ठा हो गया तब प्रभु यीशु ने अलग अलग बीमारियों से परेशान लोगों को ठीक किया और अनेक अशुद्ध आत्माओं को लोगों में से निकाला अशुद्ध आत्माओं को पता था कि प्रभु यीशु कौन हैं, लेकिन प्रभु यशु ने अशुद्ध आत्माओं को बोलने नहीं दिया गांव गांव घूमकर प्रभु यीशु का प्रवचन सुनाना सुबह जब अंधेरा ही था प्रभु यीशु उठे और घर से बाहर निकलकर प्रार्थना करने के लिए किसी सुनसान जगह में चले गए उधर शिमौन और उसके साथ ही उनको ढूंढ रहे थे जब प्रभु यीशु ने मिले तब वे उनसे बोले सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु यीशु ने कहा आओ हम पास के गांव में चले कि मैं वहां भी लोगों को प्रवचन सुनाऊं क्योंकि मैं इसी मकसद से आया हूं तब प्रभु ये गलील प्रदेश के सब यहूदी सत्संग भवनों में गए जहां उन्होंने शुभ संदेश सुनाया और लोगों में से अशुद्ध आत्माओं को निकाला कोड़ी को प्रभु ये ने छूकर ठीक किया एक कोड़ी प्रभु ये के पास आया और घुटने टेक कहने लगा प्रभु यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं कोण से शुद्ध हो जाऊंगा प्रभु येशु ने दया से भरकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा मेरी कृपा तुम पर हो गई है तथास्तु और तुरंत उसका कोड़ दूर हो गया और वह शुद्ध हो गया तब प्रभु येशु ने तुरंत उसको जाने को कहा और यह सख्त चेतावनी दी इसके बारे में किसी से कुछ न कहना पर जाओ अपने आप को पुरोहित को दिखाओ और परमात्मा के प्रवक्ता मोशे के आदेश के अनुसार मंदिर में भेंट अर्पित करो जिससे लोगों को यह मालूम हो जाए कि तुम कोण से ठीक हो गए हो परंतु बाहर जाकर उसने खुलकर बहुत से लोगों को इस घटना के बारे में बताया इसका परिणाम ये हुआ कि प्रभु यीशु नगरों में आसानी से नहीं जा सके परंतु सुनसान जगहों में रहे फिर भी हर जगह से लोग उनके पास आते रहे